फिलोसफर्स और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति और समाज की जो निजी जिंदगी होती है उसी में से सार्वजनिक जिंदगी शुरू होती है जो व्यक्ति अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है ना वही पब्लिक में होता है अपनी निजी जिंदगी में वो जिस तरह का व्यवहार करेगा अपनी सार्वजनिक जिंदगी में उसी तरह का लोकाचार बनेगा जैसे आपको सुनकर बहुत हंसी आएगी लेकिन ये गंभीर बात पूरे यूरोप में कही जाती है कि यूरोप में ये जो डेमोक्रेसी है ना प्रजातंत्र ये चौदहवीं शताब्दी में आया उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है प्रजातंत्र नहीं है प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया ये जो डेमोक्रेसी है इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किताबें लिखी गई है यूरोप में और वो ये बताती है कि डेमोक्रेसी निकला कहाँ से तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से और यहां पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत इस पर सवाल पूछे जाते हैं 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहां से निकला विस्तार से वर्णन करिए 20 नंबर का सवाल है बीए और एमए तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजीत को भी विदा कर दो साथ में इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी संसदीय लोकतंत्र जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है इसको समझने में मुझे दो तीन साल लगे और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है मेरे व्याख्यान के बीच में ये आए डाइनिंग टेबल पे पत्नी साथ नहीं रहती बच्चे साथ नहीं रहते और पति खाना खाता अपने दोस्त मित्रों के साथ तो ऐसी ही उनकी स्टेट है राज्य की व्यवस्था और उसको वो डेमोक्रेसी कहते हैं ये डेमोक्रेसी वहाँ सात आठ सौ साल से चल रही है इसमें क्या होता है बाप ने जो बोल दिया वो कानून बाप ने जो बोल दिया वो नियम राजा ने जो बोल दिया वो कानून राजा ने जो बोल दिया वो नियम हमारे यहाँ क्या होता है शास्त्रों ने बोला वो कानून शास्त्रों ने बोला वो नियम शास्त्र की मानना है माँ बाप की नहीं और शास्त्र के बाद हम किसी को मानते हैं तो गुरु गुरु ने जो बोला नियम गुरु ने बोला वो कानून उनके यहां नहीं तो वहां क्या होता है राजा सब कुछ तय करता है प्रजा को तय करने का अधिकार नहीं राजा जो कुछ तय करेगा प्रजा पालन करेगी प्रजा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी ये उनकी मान्यता है अब इस मान्यता में कानून कैसे हैं, नियम कैसे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं? यूरोप में जितने बड़े बड़े राजा हुए सबने अपने अपने कानून बनाए और उनमें काफी झगड़े हुए वो राजा बदलते थे कानून बदलता था राजा बदलता था कानून बदलता था राजा बदलता था कानून बदलता था अब हमने भी क्या किया यूरोप की नकल करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आया यहां भी क्या हो रहा है सरकार बदलती है कानून बदलते हैं सरकार बदलती है कानून बदलते हैं सरकार बदलती है कानून बदलते हैं एक सरकार एक कानून बनाती है दूसरी कहती है ये बेकार है इसका बदल दो दूसरा लाभ हमारे यहाँ जो धर्म शास्त्रों के आधार पर सनातन सत्य था जो कानून में माना जाता था वो सब हट गया अब सीपीसी आईपीसी आरपीसी सीआरपीसी सरकार बदलती रहे हम उसके हिसाब से चलते हैं। और वहां सरकार कौन चलाता है राजा राजा कहां से आएगा जो परंपरा से है उसका बाप राजा तो बेटा राजा बेटे का बेटा राजा बेटे का बेटा राजा अब भारत में क्या हो रहा है अम्मा प्रधानमंत्री तो बेटा प्रधानमंत्री बेटा प्रधानमंत्री तो बेटे का बेटा प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री तो आगे प्रधानमंत्री हो रहा है कि नहीं अब हम चिल्लाते हैं कि भारत में भाई भतीजावाद ये तो आने ही वाला है क्योंकि यूरोप की नकल की हमने